एक पुरानी कहानी तुमसे कहू जैन कथा है एक जैन सदगुरु के बगीचे में कद्दू लगे थे सुबह सुबह गुरु बाहर आया तो देखा कद्दुओं में बड़ा झगड़ा और विवाद मचा है कद्दू ही ठहरे उसने कहा अरे कद्दू ये क्या कर रहे हो आपस में लड़ते हो वह दो तो दल हो गए थे कद्दुओ में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 तुम परमात्मा की प्रार्थना कर रहे थे मेरा धक्का तुम्हें पता चल गया ये कैसी प्रार्थना यह तो अभी प्रेम भी नहीं है यह प्रार्थना कैसी तुम लवलीन न थे तुम मंत्र मुग्ध ना थे तुम डूबे न थे तो झूठा स्वांग क्यों रच रहे थे जो परमात्मा के सामने खड़ा हो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 अगर मैं ध्यान करने को कहता हूँ तो वो पूछता है प्रेम से नहीं होगा क्योंकि ध्यान करने से बचने का कोई रास्ता चाहिए प्रेम से हो सकता हो तो ध्यान से तो बचें फिलहाल फिर देखेंगे फिर जब मैं प्रेम की बात करता हूँ तो तुम पूछते हो ध्यान से नहीं हो सकेगा तब तुम प्रेम से बचने की फिक्र करने लगते हो तुम मिटना नहीं चाहते और बिना मिटे कोई उपाय नहीं बिना मिटे कोई गति नहीं हम भी सुकरात हैं अहद के तस ना लभी ना मर जाएं यारो जहर हो या मय आतसी हो कोई जामे शहादत तो आए कोई मरने का मौका तो आए हिम्मतवर खोजी तो कहता है हम भी सुकरात हैं अहद के हम भी सत्य के खोजी हैं सुकरात जैसे अगर जहर पीने से मिलता हो सत्य तो हम तैयार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 नदियाँ भाग रहीं पहाड़ बिखर रहे, रहे वर्षा होगी बादल घिमें घूमड़ेंगे बिजली चमकेगी सब कुछ होता रहेगा इससे तुम भागोगे कहाँ तो तुमने ध्यान की गलत धारणा पकड़ ली ध्यान का अर्थ ये नहीं कि बर्तन न गिरे ध्यान का अर्थ है कि बर्तन तो गिरे लेकिन तुम भीतर इतने शून्य रहो कि बर्तन गिरने की आवाज़ गूंजे और निकल जाए कभी किसी शून्य घर में जाके तुमने ज़ोर से आवाज़ की क्या होता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 जरा बाधा के तुम आ गए तुमने देखा तुम्हारी ही बात नहीं तुम्हारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जरासी बात में नाराज हो जाते दुर्वासा बन जाते क्रोध उत्तप्त हो जाते ये कोई ध्यान नहीं है ध्यान का तो अर्थ इतना ही है कि अब जो भी होगा वो मुझे स्वीकार है मैं नहीं हूं जो हो रहा हो रहा जो हो रहा होता रहेगा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 जागृत पुरुष को कैंसर नहीं होगा ऐसा नहीं है हो सकता है क्योंकि कैंसर कोई तुम्हारी जागृति और गैर जागृति से नहीं चलता है। वो तो शरीर के गुणधर्म से चलता है वो तो शरीर की अलग यात्रा चल रही है तुम जाग गए तो पैर में कांटा नहीं गढ़ेगा ऐसा नहीं है तूफान तो आते रहेंगे आंधिया आती रहेंगी छप्पड़ गिरते रहेंगे लेकिन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 का भाव आ जाएगा तो तुम चकित हो जाओगे अभिनय का भाव आते ही सब शांत हो जाता फिर कोई अशांति नहीं इसलिए हिंदू कहते हैं जगत लीला है इसे खेल समझो गंभीर मत हो जाओ तीसरा प्रश्न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 फिर तो कई दिन उसका दिखाई नहीं पड़ता था वो घर भी फ़कीर आता तो मिलता नहीं कभी होटल में कभी सिनेमागृह में वो कहाँ अब उसका पता कहाँ चले अब तो वो भागा भागा था फ़कीर उसको खोजता फिर उसका पता ना चले एक दफ़े मिल गया वेश्यालय के द्वार पर उसने कहा रे पागल बस तू यहीं रुक जाएगा अभी थोड़ा और आगे उसने कहा अब क्षमा करो मैं मजे में हूँ अब मुझे और झंझट में ना डालो और तो फ़कीर ने कहा एक बार और मान ले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 और जिस दिन तुम पहुंचोगे उस दिन तुम चकित होगे उस दिन पीछे पीछे लौट कर देखोगे तो तुम पाओगे सब जगह परमात्मा ही छिपा था जहाँ जहाँ सुख की झलक मिली थी वहाँ वहाँ ध्यान की कोई ना कोई किरण थी इसीलिए मिली थी ये मैं तुमसे अपनी साक्षी की तरह कहता हूँ मैं इसका गवाह हूँ तुमने अगर काम वासना में कभी थोड़ी सी सुख की झलक पाई थी तो वो झलक काम वासना की न थी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 उम्रता मेरे द्रगों में बरसता में जो अधर में मेरे खेला नव इंद्रधनु अभिराम में में में जो बोलता मुझ में वही जगमोन जिसको बुलाता जो न होकर भी बना सीमा छितिज वही रिक्त हूं मैं विरति में भी चिर विरत की बन गई अनुरक्ति हूं मैं बोलता मुझ में वही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 तुम सहयोग ना करो तो ये अभी विसर्जित हो जाए ये तुम्हारे सहयोग से संभला है ये बड़े मजे की बात है। तुम अपने दुख को खुद ही संभाले खड़े हो तुम अपने नर्क के निर्माता हो इस मै के जरा पार चलने की बात है बस मै के पार उठे चाहे प्रेम से उठो चाहे ध्यान से दोनों से मैं तू के पार उठना है मिट्टी में गड़ा हुआ मैं तुम्हारा मूल हूँ तुम मेरे फूल हो जो आकाश में खिला है मिट्टी से जो रस में खींचता हूँ वह फूल में लाली बनकर छाता है और तुम जो सौरभ बनाते हो यहाँ नीचे भी उसका सुवास आता है अधेह की विवाह देह में झलक मारती है और देहक ज्योति अधेह की आरती उतारती है द्वैत से परे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 तो बूंद सागर में समा गई लेकिन एक बार जब बूंद सागर में समा गई तब हमें दिखाई पड़ेगा कि अरे कौन छोटा कौन बड़ा यहां तो एक ही है तब हम यह भी कह सकते हैं कि सागर बूंद में समा गया अतिक्रमण हो जाए तो या तो तुम प्रभु में समा आते या प्रभु तुम में समा जाता दोनों एक ही बात के कहने के दो ढंग रुकना भर नहीं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 पूर्ण न्याय मांगता हो तो तुझे नर्क भेजना पड़े निश्चित अन्याय हो रहा है अन्याय ये हो रहा है कि तुझे भेजना तो नर्क था तुम्हारे उदास रोते हुए चेहरे परमात्मा को स्वीकार न होंगे तुम फूल की भांति जाना तुम नाचते हुए जाना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 हंसते तुम बाश्किल क्षण भर को, फिर हंसी खो जाती सूख जाती रोने लगो तो तुम घड़ियों रोते रोने लगो तो दूसरे समझाए तो भी तुम नहीं समझते दूसरे पुचकारें थपकाएं तो भी तुम नहीं मानते और रोते चले जाते हंसते हो तो बस जरा जैसे जबरदस्ती जैसे मुश्किल से जैसे हंसना पड़ा सो हंस लिए फिर खो जाती हंसी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 तुमने बुद्ध की हंसती हुई मूर्ति देखी असंभव तुमने महावीर की खिलखिलाहट सुनी असंभव अगर महावीर की हंसती हुई मूर्ति बना तो जैनी तुम्हें मुकदमा चला देंगे अदालत में घसीटेंगे उन्होंने महावीर का चेहरा बिगाड़ दिया महावीर और हंसते हुए ये हो ही नहीं सकता एक बात ठीक भी है तुम्हारे जैसे महावीर कभी हंसी भी नहीं तुम्हारी हंसी में तो रोने की छाप है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 तत्सत तत्सत् आजिना